प्रवचन साधना में आहार का महत्व गीता दर्शन अध्याय चार, प्रवचन बारह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेश सर्वेप्यम एते यज्ञविदो यगन यज्ञक्षपित कलमशा हे अर्जुन दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका ऐसे ये सब ही पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं इसमें भी योग की दूसरी और प्रक्रिया का उल्लेख कृष्ण ने किया वे प्रत्येक प्रक्रिया का उल्लेख करते जा रहे है अर्जुन को जो भाजा है जो प्रीति कर लगे जो रुचि कर बने अर्जुन के टाइप को जो अनुकूल पड़ जाए इसमें वो कहते हैं नियमित संयमित आहार करने वाले पुरुष प्राण को प्राण में ही होम करके नियमित संयमित आहार अब ये बड़ा आहार बड़ा शब्द है और बड़ी घटना है साधारणता हम सोचते हैं कि भोजन आहार है साधारणता ठीक सोचते हैं लेकिन आहार के और व्यापक अर्थ है आहार का मूल अर्थ होता है जो भी बाहर से भीतर लिया जाए आहार का अर्थ होता है जो भी बाहर से भीतर लिया जाए भोजन एक आहार है आहार ही नहीं सिर्फ एक आहार क्योंकि भोजन को हम बाहर से भीतर लेते हैं लेकिन आंख से भी हम चीजों को भीतर लेते हैं वो भी आहार कान से भी हम चीजों को भीतर लेते हैं वो भी आहार है स्पर्श से भी हम चीजों को भीतर लेते हैं वो भी आहार शरीर के भीतर जो भी हम बाहर से लेते हैं वो सब आहार जो भी हम रिसीव करते हैं बाहर से जिसके हम ग्राहक ग्राहक हैं जिससे भी हम बाहर से भीतर ले जाते हैं वो सब आहार संयमित नियमित आहार का मतलब हुआ जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के द्वार से उसे ही भीतर ले जाता है उसे ही भीतर ले जाता जो प्राणों को प्राणों में समर्पित होने में सहयोगी हम इस तरह की चीजें भी भीतर ले जा सकते हैं जो प्राणों को प्राणों में समाहित न होने दें बल्कि प्राणों को उद्वेलित करें उत्तेजित करें विक्षिप्त करें दो तरह के आहार हो सकते हैं। ऐसा आहार जो प्राणों को उत्तेजित करे शांत नहीं मौन नहीं निस्पंद नहीं आंदोलित करे पागल बनाए दौड़ाए और जब प्राण दौड़ते हैं तो फिर बाहर की तरफ विषयों की तरफ दौड़ जाते हैं और जब प्राण नहीं दौड़ते ठहरते हैं विश्राम करते विराम करते तो फिर प्राण महाप्राण में लीन हो जाते जैसे लहर जब दौड़ती है तो सागर में लीन नहीं होती वायुमंडल की तरफ छलांगे भरती आकाश की तरफ हवाओं में टक्कर लेती उछलती चट्टानों से किनारे की टकराती है टूटती है लेकिन जब लहर शांत होती है तो लहर सागर में लीन हो जाती है। आहार दो तरह के हो सकते प्राणों को उत्तेजित करें। हम ऐसे ही आहार लेते हैं जो उत्तेजित करें एक आदमी शराब पी लेता तो फिर प्राण प्राण में लीन नहीं हो पाएंगे फिर तो प्राण पागल होके पदार्थ के लिए दौड़ने लगेंगे किसी और के लिए बाहर हवाओं में कूदने लगेंगे तो किनारों की चट्टानों से टकराने लगेंगे शराब उत्तेजक है लेकिन शराब अकेली उत्तेजक नहीं जब कोई आंख से गलत चीज देखता है तो भी उतनी ही उत्तेजना आ जाती अब एक आदमी बैठा हुआ है तीन घंटे तक नाटक देख रहा है फिल्म देख रहा है और इस तरह का आहार कर रहा है जो उत्तेजना ले आएगा भीतर जो चित्र को चंचल करेगा भगाएगा दौड़ाएगा रात भर सो नहीं सकेगा सपने में भी मन वही नाट्य ग्रह में घूमता रहेगा बंद करेगा और वही दृश्य दिखाई पड़ने लगेंगे वही पकड़ लेंगी। अब वो दौड़ा अब वो बेचैन हुआ अब वो परेशान हुआ अभी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अब जब तक अमरीका में फिल्म टेलीविजन है तब तक कोई पुरुष किसी स्त्री से तृप्त नहीं होगा और कोई स्त्री किसी पुरुष से तृप्त नहीं होगी क्यों क्योंकि टेलीविजन ने और सिनेमा के पर्दे ने स्त्रियों और पुरुषों की ऐसी प्रतिमाएं लोगों को दिखा दी जैसी प्रतिमाएं यथार्थ में कहीं भी मिल नहीं सकती झूठी हैं बनावटी है। फिर यथार्थ में जो पुरुष और स्त्री मिलेंगे वो बहुत फीके फीखे मालूम पड़ते हैं कहा तस्वीर फिल्म के पर्दे पर कहा अभिनेत्री फिल्म के पर्दे पर और कहा पत्नी घर की घर की पत्नी एकदम फीकी फीकी एकदम व्यर्थ व्यर्थ जिसमें नमक बिल्कुल नहीं बेरोनक साल्ट लेस मालूम पड़ने लगती स्वाद ही नहीं मालूम पड़ता पुरुष में भी नहीं मालूम पड़ता फिर दौड़ शुरू होती अब उस स्त्री की तलाश शुरू होती जो पर्दे पर दिखाई पड़ी वो कहीं नहीं है वो पर्दे वाली स्त्री भी जिसकी पत्नी है वो भी इसी परेशानी में पड़ा है अभी वो कहीं नहीं है क्योंकि घर पर वो वो स्त्री साधारण स्त्री है पर्दे पर जो स्त्री दिखाई पड़ रही है वो मैन्यूवर्ड तरकीब से प्रस्तुत की गई है वो प्रेजेंटेड ढंग से सारी टेक्निक टेक्नोलॉजी से आधुनिक व्यवस्था से कैमरे फोटोग्राफी या सजावट मेकअप सारी व्यवस्था से वो पेश की गई है उस पेश स्त्री को कहीं भी खोजना मुश्किल है वो कहीं भी नहीं है वो धोखा है लेकिन वो धोखा मन को आंदोलित कर गया आहार हो गया शुरू हो गया वो कहीं मिलती नहीं और जो भी स्त्री मिलती है वो सदा उसकी तुलना में फीकी और गलत साबित होती है अब ये चित्त कहीं भी ठहरेगा नहीं अब इस चित्त की कठिनाई हुई ये सारी की सारी कठिनाई बहुत गहरे में गलत आहार से पैदा हो रही है रास्ते पर आप निकलते हैं कुछ भी पढ़ते चले जाते हैं बिना इसकी फिक्र किए कि आंखें भोजन ले रही है कुछ भी पढ़ रहे हैं रास्ते भर के पोस्टर लोग पढ़ते चले जाते किसने आपको इसके लिए पैसा दिया है का मेहनत कर रहे हैं। रास्ते भर के दीवार दरवाजे रंगे पुते सब पढ़ते चले जा रहे कचरा चला जा रहा अभी अखबार उठाया तो एक कोने से लेकर ठीक आखिरी कोने तक कि किसने संपादित किया और किसने प्रकाशित किया वहां तक पढ़ते चले जा और एक दफे में भी मन नहीं भरता फिर दोबारा देख रहे हैं बड़ी छानबीन कर रहे हैं बड़ा शास्त्रीय अध्ययन कर रहे हैं अखबार का कचरा दिमाग में भर रहे हैं फिर वो कचरा भीतर बेचे नहीं करेगा घास खाके देखें कंकर पत्थर खाके कि पेट में कैसी तकलीफ होती वैसी खोपड़ी हो जाती लेकिन वो हम सोचते हैं आहार नहीं वो तो हम पढ़ रहे हैं ऐसे ही खाली बैठे खाली बैठे तब कंकड़ पत्थर नहीं खाते नहीं हमें ख्याल नहीं कि वो भी आहार है बहुत सूक्ष्म आहार है कान कुछ भी सुन रहे हैं बैठे हैं तो रेडियो खोला हुआ है कुछ भी सुन रहे हैं वो चला जा रहा है दिमाग के भीतर दिमाग पूरे वक्त तरंगों को आत्मसात कर रहा है वो तरंगें दिमाग के सेल्स में बैठती जा रही है आहार हो रहा है और एक बार भोजन इतना नुकसान ना पहुंचाए क्योंकि भोजन के लिए परगेटिव्स उपलब्ध है अभी तक मस्तिष्क के लिए प्रगेटिव उपलब्ध नहीं है अभी तक मस्तिष्क में जब कब्ज पैदा हो जाए और अधिक मस्तिष्क में कब्ज कॉन्स्टिपेशन दिमागी खोपड़ी में कब्ज पकड़ता जाता सड़ जाता सब भीतर और किसी को होश नहीं है संयमी या नीमी आहार वाले व्यक्ति से कृष्ण का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर एक एक चीज जांच पड़ताल से ले जाता जिसने अपने हर इंद्री के द्वार पर पहरेदार बिठा रखा है विवेक का कि क्या भीतर जाए उसी को भीतर ले जाऊंगा जो उत्तेजक नहीं उसी को भीतर ले जाऊंगा जो सामक है उसी को भीतर ले जाऊंगा जो भीतर चित्त को मौन में गहन सन्नाटे में शांति में विराम में विश्राम में डुबाता है जो भीतर चित्त को स्वस्थ करता है जो भीतर चित्त को संगीतबद्ध करता, करता है जो भीतर चित्र को प्रफुल्लित करता है ऐसा व्यक्ति भी अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से संयमी हो आहार की दृष्टि से समस्त आहार की दृष्टि से छुए भी वही क्योंकि छूना भी भीतर जा रहा देखे भी वही सुने भी वही चखे भी वही गंध भी उसकी दे सब इंद्रियों से उसे ही भीतर ले जाए जो आत्मा के लिए शांति का मार्ग है तो ऐसा व्यक्ति भी उस परम सत्य को उपलब्ध हो जाता इस योग से भी कृष्ण कहते हैं अर्जुन वहां पहुंचा जा सकता है ऐसा वो एक एक कदम एक एक विधि की अर्जुन से बात कर रहे मैं भी आपसे एक एक विधि की बात कर रहा किसी को कोई विधि जम जाए किसी को कोई विधि में आ जाए कहीं चोट हो जाए किसी को कुछ ठीक पड़ जाए और उसकी जिंदगी में रूपांतरण हो जाए तो किसी भी विधि से किसी भी बहाने से और किसी भी निमित्त से व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच सकता है सिर्फ वे ही नहीं पहुंचते जो कभी पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते किसी भी विधि से गलत विधि से भी कोई चले उसकी तरफ तो भी पहुंच सकता है क्योंकि गलत विधि से चलने वाला थोड़ी देर में गलत को ठीक कर लेता है गलत पर ज्यादा देर तक नहीं चला जा सकता लेकिन न चलने वाले के तो पहुंचने का कोई उपाय ही नहीं होता वो गलत पे भी नहीं चलता वो बैठे रह जाता है वो बैठा देखता रहता जिंदगी सामने से बहती चली जाती वो बैठता देखता रहता कबीर ने कहा है मैं बोरी खोजन गई रही किनारे बैठ में पागल खोजने गई और किनारे बैठ गई जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पैठ खोजा तो जो गहरे पानी में डूबे किनारे क्यों बैठ जाता है कोई ये कबीर ने मजाक की हमारे बाबत कबीर तो गहरे पानी डूबे तो हमारे बाबत मजाक की कि किनारे पे बैठे किनारे पे कौन बैठ जाता किनारे पे वही बैठ जाता जो सोचता है कोई भूल चूक ना हो जाए पता नहीं करेंगे तो परिणाम आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं परिणाम होता भी है या नहीं होता पता नहीं जो कहा जा रहा है वो कभी हुआ भी है कभी होगा भी ऐसा ही सोच विचार करता जो बैठा रहता किनारे पर बड़ा मजा है कि वो ये कभी नहीं सोचता कि किनारे पे बैठे बैठे क्या हो जाएगा गहरे पानी बैठने वाले कहते हैं कि मिला उन्हें एक अवसर उनको भी परीक्षा का देना चाहिए और किसी भी विधि और किसी भी तट से कूंद कर देखना चाहिए बैठे बैठे तो किसी ने भी नहीं कहा कि मिल गया किनारे पर बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिला सिर्फ जीवन हास से खो जाता है। कृष्ण एक एक बात कर रहे कि क्या कोई बात मेल खा जा अर्जुन को और वो छलांग के लिए तैयार हो जाए आपसे भी कहता हूं कोई बात मेल खा जाए तो किनारे मत बैठे रहें छलांग लगाए खोज पे निकले जो खोज पर निकलता है वो जरूर एक दिन पहुंच जाता है गलत भी कूदे तो भी पहुंच जाता है क्योंकि गलत कूदने वाले की आकांक्षा तो कम से कम सही होती ही है पहुंचने की गलत विधि का उपयोग करे तो भी पहुंच जाता है क्योंकि गलत विधि वाले की भी प्यास तो होती है पाने की ही और जो प्रभु को पाने को प्यासा है वो गलत से भी पा लेता है और जो प्रभु को पाने का प्यासा नहीं है उसके सामने ठीक विधि भी पड़ी रहे तो वो कुछ भी नहीं पाता है अब सन्यासी हमारे भजन कीर्तन में लगेंगे आप भी जो मित्र हिम्मत करें कूने किनारे मत खड़े रहे सम्मिलित हो ना कृष्ण